आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ है नजदीक नजरों से पर्दा हटा आवाज देखे प्रभु ना बुलाओ है नजदीकी न जरो से परदाटाओ है हर जल जर रे मैं ओ ही समाया है हर जल जर रे मैं वो ही समाया मगरों किसी की ना दृष्टि में आया हर जर जर में ओ ही समाया मगर किसी की न दृष्टि में आया है आनंदगाओ और आनंद आनंद गाओनद मनाओ नहीं तो किसी के बंधन में आता नहीं वो किसी के बंधन में आता नहीं जन्म पाता नहीं दुख उठाता नहीं जन्म पाता नहीं दुख उठाता अगर मिलना चाहो तो गुरु से लाओ अगर मिलना चाहो तो गुरु से लाओ है अपने ही अंदर कहाँ ढूंढते हो है अपने ही अंदर कहाँ ढूंढते हो जमीन पर है क्यों आसमां ढूंढते हो जमीन पर है क्यों आसमां ढूंढते हो यहाँ ही मिलेगा कहीं दूर न जाओ यहाँ ही मिलेगा कहीं दूर न जाओ आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ बड़ी अच्छी बात कहा है मार्मिक बात है आवाज़ दे के प्रभु ना बुलाओ है नजदीक नज़रों से पर्दा आता अब यहाँ मुसलमान देखते हैं क्या करते हैं ओ हलो अल्लाह अकबर करते हैं कोई माइक लाए जैसे वो बहरा है सुनी नहीं आए है ना आवाज़ दे के बुलाते कोई राम राम राम चिल्लाता है जी जी अरे क्या ये कर रहे हैं आवाज़ दे के ना बुलाओ आवाज़ दे के मत बुलाओ क्या है सुमरन ऐसा चाहिए मुख से कछू न बोल अब बाहर का पट बंद कर भीतर का पटखो ये मुख्य चीज़ है ये चीज़ है चिमरों का चिल्लाने से क्या होने वाला है तो इसलिए कहते हैं कि आवाज़ दे के प्रभु ना बुलाओ है नज़दीक नज़रों से पल रहा था ध्यान के समय कुछ भजन कुछ नाम से मिल मंच जाप कर लेने से थोड़ा मन की एकाग्रता होती है शुरुआत में ये तो आखिरी बात कही गई है आवाज़ दे के प्रभु ना बुलाओ है ना तो ज्ञान के बाद की बात है ना लेकिन शुरू में तो कुछ कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि कर्म उपासना और ज्ञान तीन चीज़ें ये ज्ञान के बाद ऐसा होता है लेकिन शुरू में तो कर्म फिर उपासना तब नहीं ज्ञान आया है ना तो इसलिए वो अपने जगह पर सही है लेकिन ज़िंदगी भर बुलाते ही रह जाओ ये सही नहीं कभी ज्ञान को भी उपलब्ध होना होगा तब से ही तो आवाज़ दे के प्रभु ना बुलाओ है नजदीक नज़रों से पर्दा उठाओ वो तो बिल्कुल नज़दीक है एकदम एडजसेंट है और अंदर भी है ये बाहर में भी बस हमारे दृष्टि का दोष है आँख पर जो पर्दा पड़ा है उसका दोष है कि वो होते भी, भी नहीं है बस इतना ही अंतर है इसलिए करें कि जो पर्दा पड़ा है आप पर उस पर्दे को मात्र हटा दो बस हो जाएगा दीदा लेकिन पर्दा हटाने के लिए ही तो ये साधना सत्संग है वो घूघट जो एक बात कहेगी वो घूघट को ही हटाना है घूघट ही वो पर्दा है और उसको हटाने का माध्यम मात्र ध्यान और सत्संग ही है जिससे ये जो ही पर्दा हट जाएगा त्यों वो दिख जाएगा है हर जर्रे जर्रे में वो ही समाया मगर वो किसी की ना दृष्टि में आया एकदम सही है जर्रे जरे में एक एक धूल का जो जर्रा कण होता है इसमें भी है वो एक एक पत्ती में भी है हेलो महान बट वृक्ष में भी है एक छोटी सी तिरण में भी दूर में भी है सब जगह है सब जगह है लेकिन देखने में नहीं आता आएगा भी नहीं जब तक कि आंख नहीं खुले इसलिए कि जब आंख खुल जाती है तो कण कण में वो विराजमान दिखता है ऐसा ही और जिनकी आंख बंद है वो सामने भी बैठा रहेगा तो नहीं दिखे <laughs> ये भी बात है है ना वो तो सामने भी बैठा है तो नहीं दिखे है हर जरे जरे में वही समाया मगर वो किसी की ना दृष्टि में आया किसी की दृष्टि में नहीं आता केवल संत महापुरुषों को छोड़कर अन्य किसी की दृष्टि में नहीं आता उनकी भी दृष्टि में पहले नहीं आता वो तो जब पर्दा हटा देते हैं तब ही ना आता है वो तो प्राइमरी स्टेज में वही होती है तो है आनंद गाओ और आनंद मनाओ तब करें कि एकदम आनंद जब पर्दा हट जाएगा तो आनंद ही आनंद गाओ भी आनंद में खुशी मनाओ खुशियाँ मनाओ आनंदमय हो जाओ ऐसा ही नहीं वो किसी के है बंधन में आता नहीं जन्म पाता नहीं दुख उठाता हाँ यही है वो किसी के बंधन में रहने वाला नहीं है। वो स्वतंत्र है किसी के बंधन में नहीं रहता संत न किसी के बंधन में रहता है न किसी को बंधन में रखता है दोनों बातें हैं बंधन में नहीं रहता न बंधन में रखता है वैसे ही परमात्मा भी किसी के बंधन में नहीं है न कोई उसके बंधन में सभी स्वतंत्र हैं सबको स्वतंत्र रखा है कर्म करने की स्वतंत्रता सभी मनुष्य मनुष्यधारियों को है अब वो मन चाहे जो करे वो अपने तरफ से कोई बंधन नहीं लगाता। अब तुम स्वयं सोचो कौन सा करने में हमारा भलाई है और कौन सा कार्य करने में बुराई? स्वयं को सोचना होता है नहीं वो किसी के है बंधन में आता नहीं जन्म पाता नहीं दुख रहा। वो जन्म जन्म भी नहीं लेता अजन्मा है अजन्मा है निराकार है निर्गुण है चैतन्य है है, ऐसा वो ज्योतिष रूपा है वो जन्म नहीं लेता उसकी विभूतियां जन्म लेती वो वो जन्म नहीं वो जन्म है।, है, कभी जन्म नहीं लेता जन्म ही नहीं तो दुख उठाने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि तो जन्म के बाद तो दुख होता है फिर तो मृत्यु होता है नाना भी कष्ट लेकिन जो जन्म ही नहीं लेता अजन्म है, है, जो ज्योतिर्मय उसको कौन सा कष्ट हो सकता अगर मिलना चाहो तो गुरु शरण जाओ अंत तो में रिजल्ट बता रहे यदि तुमको उस परमात्मा इस निराकार से मिलना है तो सदगुरु के शरण जाओ वही रास्ता बताएंगे कि कैसे मिला जाएगा और वही तुम्हें इस बंधन से छुड़ाएंगे लेकिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ रहना पड़ेगा तभी वो छूटेगा तभी पर्दा देगा है अपने ही अंदर कहाँ ढूंढते हो जमी पर है क्यों आसमान ढूंढते हो वह परमात्मा हम सबके अंदर ही विराजमान है और लोग आकाश में ताक कर हो वो बड़ा ऊंचा महल होगा क्या होगा वो बड़ा सुंदर दर्जा ऐसे कल्पना करते हैं कि वो आकाश में होगा स्वर्ग में होगा ऐसे ही तो साधारण लोग ऐसी कल्पना करते, है। खुद करते हैं खुद बार नहीं करते भगवान भिटाया जाता तो बड़ी मार मारी कुछ ऐसा हो जाता है ना बहुत लोग ऐसा कहते हैं फिर उनका समझ है कि कहीं बहुत सुंदर महल में रहता होगा आकाश में ऐसी समझ है। तो है अपने ही अंदर कहाँ ढूंढते हो जमी पर है क्यों आसमान ढूंढते हो आदि परमात्मा जमी पर है तो संत महापुरुषों के रूप में है अब उन्हीं के माध्यम से तुम उसे जान सकते हो है ना? वो तो पृथ्वी पर ही है यहीं से जाना जा सकता है ऐसे आकाश की तरफ तक तो देख उसको नहीं जाना जा सकता यदि जानना है तो जो परमात्मा का स्वरूप सदगुरु होता है उसी जो जमी पर रहता है कभी जमीन पर ही थे जितने महापुरुष थे सब जमीन पर ही रहे और उन्हीं के माध्यम से लोगों ने और लोगों ने भी जाना तो वही चीज़ है कि सन सदगुरु ही जमीन पर है और यहीं उनकी शरण जाओ भूल जान जाओ यहीं यहाँ ही मिलेगा कहीं दूर न जाओ करे यहीं पर मिल जाएगा दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं सदगुरु तो हर जगह विद्यमान है हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और उस जिज्ञासा आदि है उसे तो बोलिए।